भाष्य में चतुर्थाधिकरण पर सिद्धांत भाष्य चल रहा था पहले वर्णक में अंतिम में ये कहा कि ये शास्त्र गम्य ही ब्रह्म है और शास्त्र स्वत ही स्वार्थ में प्रमाण है इसके लिए अनुमान आदि की आवश्यकता नहीं जिन विधिवाक्यों का अर्थ क्रिया के बिना नहीं लग सकते उन विधिवाक्यों को क्रिया के साथ मिलाकर के करना चाहिए उसी प्रकार जिन उपासना वाक्यों का विधि के बिना अर्थ नहीं लगता क्रिया के संबंध से अर्थ नहीं लगता उनको भी उसी अर्थ में लगाना चाहिए परंतु जितने वेदांत हैं वेदांत को विधिवादी की आवश्यकता नहीं क्रिया की आवश्यकता नहीं वो बोधार्थ में ही प्रमाणित हो जाते हैं इसीलिए ब्रह्मशास्त्र प्रमाण से ही जाना जाता है यह कहा इसमें यहाँ एक अनुमान दिखाना चाहते हैं पूर्व पक्षी उसके लिए कहा था कि वेदांता विधि बोधिन मानते सती वेदवाक्यवा सम्मदवत वेदांत विधि का बोध कराते हैं क्योंकि वेदवाक्य होता हुआ प्रमाण होने से तो प्रामाणिक जो वेदवाक्य हो वो विधि को बोध कराते हैं जैसे तो सम्मदवत अर्थवाद आदिवासी के कारण अथवा अन्य जो <coughs> स्वर्ग का महादिवासी के समान होगा तो इसके लिए कहा अनुमान चुमानगम्यम शास्त्र प्रामाण्यम शास्त्र की प्रमाणता अनुमान से युक्त नहीं होने वाली क्या जैसा अनुमान कर रहे हैं कि विधि बोधिना मानत् सदिवेद वाक्यवाद इस, इस अनुमान के द्वारा पूर्व पक्षी शास्त्र में प्रामाण्य सिद्ध करना चाहता है तो उसमें कहते हैं ये शास्त्र अनुमान गम्य नहीं है उसमें प्रमाणता स्वतः है अनुमान के द्वारा उसमें प्रमाणता नहीं लाई जाएगी टीका मैं कहा था वक्ष्यमाण न्याय न वाक्ये व्यभिचाराथ आगे इसकी युक्ति बताई जाएगी उसी युक्ति से वाक्य में इसका व्यभिचार होता है निषेधवाक्य विधि बोध कराने वाले नहीं होते निषेध को बोध कराने वाले उसमें जो शादी भावना होती है वो निषेध के लिए होता है वो कर्तव्य से विमुख करेगा कोई कार्य में प्रवृत्ति नहीं कराए इसलिए उसमें इस अनुमान का विभिचार होगा उसमें हेतु रहता हुआ साध्य नहीं मिलेगा अबाधिता अनधिकता असंधिग्ध बोधित्वाद्यक्तम विधि विधि स्पर्श बिना स्वार्थ वेदांत प्रमाण था कि वेदांत वाक्यों का अर्थ बाधित नहीं होने से और अनिगत जो पहले नहीं जाना हुआ विषय को कहने से और असंदिग्ध होने से विधि के बिना ही वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण होते और पहले भी कई हेतु कहे कि ये स्वार्थ में क्यों प्रमाण है क्योंकि उसका आ, साधन दिखाई पड़ता है अधिकारी दिखाई पड़ता है और फल है विषय है संबंध है सारे कुछ है इन सबके कारण उसको स्वार्थ में प्रमाण होना चाहिए पहले भी कहा था विधि विधि असंस्पर्शि वेदवाक्य स्वाथे प्राण्यम अदृष्ट निषेधवाक्ये भी विप्रतिपत्तेरि आशंक्या विधि के संस्पर्श के बिना वेद वाक्य का स्वार्थ में प्रामाण्य अन्यत्र नहीं देखा गया ये कहना चाहता अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा गया है आप वेदांत के लिए कहना चाहते हैं वेदांत में विधि संस्पर्श के साथ प्रामाण्य है कि विधि के बिना प्रामाण्य है इसमें संदेह है जब संशय होता है तो जो निर्णय करना है उसके लिए दृष्टांत देना पड़ता है दृष्टांत के बिना निर्णय नहीं होता तो दृष्टांत कहा होगा क्या दृष्टांत होगा तो वेदांत को विधि के बिना स्वार्थ में प्रमाण आप कैसे मानेंगे तो इस पर कहते हैं कि तो ऐसा कहीं देखा नहीं गया है विधि संस्पर्श के बिना वेद वाक्य का स्वार्थ में प्रामाण्य अन्यत्र और कहीं नहीं देखा गया अभी पक्ष यहां वेदांत है तो पक्ष को दृष्टांत नहीं बना सकता क्योंकि निश्चित साध्यवान सपक्ष निश्चित साध्य जहां रहता है वो सपक्ष होता है सपक्ष ही दृष्टांत होता है यहां साध्य भी निश्चित नहीं है साध्य पर संदेह है, ऐसे स्थिति में वेदांत में सिद्ध नहीं किया जा सकता है तो अन्यत्र कहीं देखना चाहिए दृष्टान्त होना चाहिए तब हो निषेधवाक्ये भी द्विप्रतिपत्ते रित्याश और निषेध वाक्य को आप दृष्टान्त बनाना चाहें वाक्य में जैसा है वैसा कहना चाहे तो उसमें भी विप्रतिपत्ति उसमें भी विरोध है हम एक पक्ष में मानते हैं कि एक पक्ष में नहीं मानते कि जो विधि निषेध विधि को मानने वाले निषेध विधि रूप से निषेध वाक्य को मानते ही उसमें उस भी क्रिया निवृत्ति रूप संबंध करके क्रिया निवृत्ति को भी एक प्रकार की क्रिया मानते हैं इत्यादि करके वो भी होता है मानसिक क्रिया ऐसा मान क्रिया निवृत्ति भी ऐसे मान के क्रिया का संस्पर्श निषेधवाक्य में भी एक पक्ष में कहा जाता है इसीलिए निषेधवाक्य को उदाहरण देकर के निषेधवाक्य में मानते सदी वेद प्रामाण्यत्व है ऐसे में वहां क्रिया नहीं है यह आप नहीं कह सकते कोई वाद ही इसमें क्रिया मानते हैं निषेधवाक्य में भी क्रिया मानते हैं इसीलिए वो भी दृष्टान्त नहीं बना आपके पास दृष्टांत नहीं है इसीलिए कहा ये न इत्यादि से कहा ऐसे आशंका होने पर उसके उत्तर में कहा ये न अन्यत्र, अन्यत्र दृष्टांत निदर्शनम अपेक्षित भाष्यकर कहना चाहते हैं यदि शास्त्र को आप अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध करेंगे शास्त्र प्रमाण्य अनुमान के द्वारा सिद्ध करेंगे तब तो आपको निदर्शन की आवश्यकता किंतु हम कहते हैं वो ही छोड़ दो शास्त्र को कभी अनुमान प्रामाण्य द्वारा सिद्ध मत करो अनुमान प्रामाण्य द्वारा सिद्ध करने के लिए आपको दृष्टांत चाहिए हम अनुमान से नहीं करते हैं तो आपको हमारे हमको दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है ना इसलिए वो क्या, कोई भी दृष्टांत कि कहेंगे दृष्टांत में भी शंका की जा सकती है ऐसे शंका करके फिर उसमें आगे जाए और ऐसा आदिन्द्रिय विषयों पर ऐसा होता है जो इंद्रिय वेद्य विषय है जो दृष्टांत आप देते हैं उसमें कार्य कर जाता है किंतु अधीन्द्रिय विषय में ऐसा नहीं होता है हमेशा समशे रहेगा आप कोई अधीन्द्रिय विषय का दृष्टांत दे दिया तो कौन मानेगा अभी पुण्य है पाप जैसा ऐसा थोड़ी बोल सकते क्योंकि पाप भी नहीं दिखता पुण्य भी नहीं दिखता और पुण्य को नहीं मानने वाले पाप को कहा माने ऐसे में अधीन्द्रिय विषय में नहीं होता नहीं अधीन्द्रिय विषय में शास्त्र को प्रमाण मानना पड़ता है अनुभव को प्रमाण मानना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं इसीलिए आप ये मत सोचो कि शास्त्र प्रामाण्य हम अनुमान से सिद्ध करेंगे अनुमान से वेदांत में सद प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो रहा है प्रिया के बिना तो क्योंकि दृष्टांत नहीं है ये आप कहेंगे तो वो हमारे लिए मान्य नहीं इतना सोच के भाषाकार ने ये पंक्ति लिखा है न अनुमानगम्यम शास्त्र प्रामाण्यम अनुमान से शास्त्र प्रामाण्य नहीं मानो ये ना अन्यत्र दृष्टि निदर्शन में अवेक्षता क्योंकि आप निदर्शन को जुड़ने के निदर्शन नहीं मिलेगा शास्त्र प्रामाण्य अनुमान गम्यत्वेन इदि गम्यवत शास्त्र प्रामाण्य को अनुमान के द्वारा मानने की अवस्था में आपको निदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी और निदर्शन नहीं मिलेगा अपेक्षेता का अर्थ है हाँ, शास्त्र प्रामाण्य शेष शास्त्र प्रामाण्य निदर्शन की अपेक्षा रहेगी न तथा तदनुमानम्यम स्वार उत्पन्नायां ही प्रमायां शास्त्रस्य से तलिंग तज्जनकमेयम तथा सदुत्पत्तिरिद स्वीकारे परस्पराश्रयत्व यही दिखा रहे कि आप जो है शास्त्र प्रमाण सिद्ध करने के लिए जो दृष्टांत लाएंगे वो पहले शास्त्र का होगा कि अन्यत्र का होगा अब जो दृष्टान्त लाएंगे शास्त्र प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए वो शास्त्र का होगा कि अन्यत्र का होगा यदि अन्यत्र का होगा तब तो मान्य नहीं होगा क्योंकि शास्त्र प्रामाण्य अन्यत्र दृष्टांत से सिद्ध नहीं किया जा सके वो शास्त्र का होना पड़ेगा जो दृष्टांत आप देंगे वो भी शास्त्र का ही मानना पड़ेगा अब ऐसे में वो उसमें प्रामाण्य कैसे आएगा वो जो दृष्टान्त लाया उसमें पहले प्रामाण्य होना चाहिए ना और में साध्य और दोनों सिद्ध होना चाहिए पहले अब वो कैसे सिद्ध होता है दृष्टांत में दृष्टांत को आप मानते ही क्यों है दृष्टांत को दृष्टान्त रूप से क्यों कहा जाता है क्योंकि उसमें साध्य और हेतु दोनों एक साथ रहता हुआ कार्य सिद्ध करते हैं और उसमें विवाद नहीं होता वो विवाद जहां है जो दोनों पक्ष नहीं मानता है उसको आप दृष्टांत नहीं बना सकते दृष्टांत का ये लक्षण है वो दोनों अविवादित होना चाहिए जैसे महानस में अग्नि भी है धुआं भी है इसमें दोनों पक्ष स्वीकार करता है वो किचन में तो दोनों रहता है अग्नि भी है धुआं भी है दोनों रहता है ऐसा मानता है तब उसको दृष्टान्त दे सकता है और दृष्टान्त में भी विवाद आ गया तो पहले दृष्टांत को सिद्ध करना पड़ेगा आगे बहुत सारे ऐसे अनुमान आएंगे दृष्टांत को पूर्व पक्ष नहीं मानेगा तो पहले दृष्टांत को फिर अनुमान सिद्ध करना पड़ेगा वो सिद्ध करने के बाद में फिर वो दृष्टांत मान करके फिर दूसरा सिद्ध किया जा सकता है, दोनों पक्ष जब तक स्वीकार नहीं करेंगे उसको दृष्टांत स्थान नहीं कहा जा सकता अब वह को प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए आप जो दृष्टान्त ढूंढेंगे वो शास्त्र से बाहर नहीं ढूंढ सकते जो उनके शास्त्र प्रामाण्य के लिए कर रहे तो शास्त्र से ढूंढना पड़ेगा अब उसमें शास्त्र प्रामाण्य काम सिद्ध होगा उसके लिए कुछ और आश्रय लेना पड़ेगा इस प्रकार से अन्योन्य आश्रय आएगा परस्पर आश्रय तो आएगा उसके लिए ये इसके लिए वो ऐसे कुछ हो जाएगा हाँ। न तथा तद अनुमान गो उस प्रकार से अनुमान का विषय नहीं है जैसा आप अनुमान करके दिखाना चाहते हैं शास्त्र प्रमाण्य ऐसा उसका विषय नहीं है वो वेदा क्यों स्वारसिक्वा वो स्वाभाविक ही उसमें प्रामाण्य रहता है स्वारसिक मन स्वरसतः एवं सिद्ध है वो प्राकृतिक स्वभावतः सिद्ध है उसमें प्रामाण्य उत्पन्नायां ही प्रमायां शास्त्रस्य से तलिंगे तल न तजनकत्व मनुमेय आप जब अनुमान करने जाएंगे शास्त्र में प्रामाण्य है या नहीं है अनुमान करने जाएंगे तो कैसे करोगे क्या प्रयोजन होगा अनुमान का स्वरूप क्या रहेगा कि हमें शास्त्र से प्रामाण्य जानना ये प्रामाण्य पहले जान के अनुमान को सिद्ध करोगे या प्रामाण्य नहीं जान के सिद्ध करोगे प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए आपको जो हेतु चाहिए वो हेतु प्रामाण्य से संबंधित रहेगा कि अप्रामाण्य रहेगा हेदु को प्रामाण्य से संबंधित मानना पड़ेगा वो अप्रामाण्य हेतु को बोलेंगे तो हेदु आवाज़ होता तो कहां काम करेगा इसीलिए पहले उत्पन्नायाम ही प्रमायाम जब प्रमा उत्पन्न हो जाती है उस स्थिति में शास्त्र का तलिंग न उस लिंग को उसको हेदु बना करके ये इसमें प्रमा उत्पन्न हो रही है इसको हेदु बना करके सद जनगत्व मनुय सद जनगत्व मैंने प्रामाण्य जनगत्व का अनुमान करना है किसका वो पहले प्रमा को सिद्ध करके उसके द्वारा प्रामाण्य जनगत्व का अनुमान करना अब जैसे धुआं को देखने के बाद धुआं में जिसका संशय होता है वो धुआं से अग्नि को सिद्ध नहीं कर सकता जिसको संशय नहीं है कि धुआं जहां है वहां अग्नि होती ही है ऐसे संशय जिसका नहीं है उसको ही वो वो ही वो अनुमान प्रयोग कर सकता है जिसको संशय है कि धुआं कभी अग्नि के साथ होती भी है नहीं होती हुई स्वयं संशय करता है तो फिर वो आगे नहीं कर सकता इसीलिए पहले स्वार्थ अनुमान होता है उसके बाद परार्थ अनुमान तो स्वार्थ अनुमान में सिद्ध होने के बाद परार्थ अनुमान काम करता है यहां स्वार्थ अनुमान में जो प्रमा हो गई है वही प्रमाह के आधार पर परार्थ अनुमान को आप सिद्ध करते हैं तभी तो धुआं से आप अग्नि को सिद्ध करने में प्रवृत्त होते हैं अब धुआं में ही संशय है तो नहीं हो पाता है तो पहले यह कहो कि आपने जो हेदू लगाया उसमें आप निश्चित है कि अनिश्चित है अब वो निश्चित है कहेंगे हम उसमें प्रश्न उठाएंगे वो आप कैसे निश्चित है कैसे आपको पता चला कि मानस्वे सदी दिया न मानस्वे सदी वेद ये वेदवाक्य मान है कहां से आपको सिद्ध हुआ यह प्रश्न करेंगे तो आपको हेदू ही नहीं रहेगी तो साध्य कहा सिद्ध हो जाएगा नहीं होगा इसीलिए वो परस्पर आसिद्ध होगा हेतु को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए पहले साध्य की आवश्यकता पड़ रही है और साध्य को प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए हेतु की आवश्यकता पड़ रही है हेदु में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो साध्य में प्रामिक सिद्ध होगा नहीं हो पाएगा इसीलिए ये ये जो शास्त्र को प्रमा सिद्ध करने के लिए शास्त्र प्रमायाम तलिंग वो प्रमा जो हो गया उसको फिर हेदु बना करके तद जनकत्व फिर वो प्रामाण्य जनगत्व यानी प्रमा जनगत्व फिर करना पड़ेगा तदस्त तदुत्पत्ति निधि स्वीकार्य परस्पर आश्रय और उसके बाद में उसमें प्रामाण्य सिद्ध हो जाएगा यदि ये, ये, ये जो हेतु है ये प्रमा को सिद्ध करता है तो ये हेतु सही है यदि प्रमा को नहीं सिद्ध करता है ये हेतु गलत है तो ऐसा ही हो रहा है ना तो अब प्रमा सिद्ध करने के लिए प्रमा युक्त हेतु चाहिए वो कब होगा यदि सही ढंग से उसको सिद्ध करेगा जैसे कोई कुछ कहा उससे आपको अर्थ प्राप्ति हो गई तब आप कहते हैं इसने कहा ठीक है अब बाद में अर्थ प्राप्ति नहीं हुआ तो उसका कहना ठीक नहीं मानते ना आप इसी प्रकार यहां भी हो जाएगा इसीलिए यहां हेदू और साध्य में एक प्रकार के परस्पर आश्रय आ रही है दोनों प्राम को आपस में सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ऐसे स्थिति में एक को दूसरे का सिद्ध करना मानना नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों के आश्रय से जो होता है परस्पर आश्रय दोष होता है उसको एक को हेदू मान के दूसरे को साध्य नहीं माना जा सकता और हमेशा आयु व में चले जाएगा वो निश्चित नहीं हो पाएगा शास्त्राण्य न तम्यती दृष्टातापेक्षा इसलिए भाग्यकार अनके शास्त्र मनल तस्दुन शास्त्र प्राण्यम जेय होता है मानने पर भी न तम्यती वो उसी के द्वारा गम्य नहीं होता यानी शास्त्र प्रामाण्य अनुमान का गम्य नहीं होता है इसलिए नास्क दृष्टांता अपेक्षा इसके लिए कोई दृतान की नहीं रहती है वो स्व ही स्वर सदाह प्रमाण मान करके तब आप कहते अब वो स्वरसदा जो प्रमाण है उसमें संशय होने पर आप अनुमान भले ही कर लो कोई बात नहीं किन्तु उसपे सिद्ध करने के लिए तब तो सिद्ध करने के लिए नहीं कर सकते ये दोनों अलग अलग चीज है क्योंकि दृष्टांत को विपक्ष में रहकर के आप अनुमान नहीं कर सकते वो दृष्टांत को विपक्ष में रखने के लिए कुछ कारण है उस स्थिति में दृष्टांत को विपक्ष में रखा जाता है अब उसमें प्रामाण्य अप्राम्य की विचार करने पर वो विपक्ष में रहकर के नहीं काम चलता है क्योंकि जिस पर आप प्रामाण्य विपक्ष बना रहे हैं उसमें ही शंका कर दिया तो फिर आप उसको कैसे विपक्ष बनाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि वेद जो है जैसा ये है कि वेदांत वेदांता वे, विधि बोधिना मानव सदी वेद तो मानव सदी वेद वाक्यत्व तो प्रमा है ऐसा मानने के लिए आप लौकिक दृष्टांत देंगे जैसा लौकिक में होता है यानी व्यक्त देगी लौकिक में वेद प्रामाण्य तो नहीं है और उसमें मानवत्व भी नहीं ऐसा मानना पड़ेगा क्या ऐसा तो नहीं मान सकते इसलिए प्रामाण्य के विषय में ऐसा नहीं कहा जा क्योंकि लाउक की प्रमाण होता है तत्काल में वो प्रत्यक्ष आदि के विषय में प्रमाण होता है इसलिए विपक्ष को हेदु मान करके भी विपक्ष में दृष्टांत मान करके भी आग नहीं कर सकते और स्वपक्ष ये तो सपक्ष तो मिलेगा ही क्योंकि सपक्ष में पहले शास्त्र प्रमाण सिद्ध होने पर सपक्ष बन जाएगा वो शास्त्र प्रमाण नहीं सिद्ध होने पर सपक्ष नहीं बनेगा ये इसीलिए दृष्टांत नहीं ढूंढना है कहा वर्ण का अक्सम उपसंभ रहती क्योंकि जहां अपौरुषेय प्रमाण मानते हैं हम उसमें कोई दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती आगे भी भाष्यकार इसके ऊपर बहुत बोलेगी कि जहां अपौरुषेयी मानता है आप फिर उसको युक्ति से अपने अनुभव से या किसी से जोड़ करके फिर उसमें प्रामाण्य क्यों मानना चाहते तो अपौ मानने का मतलब क्या हुआ जब अपषेय मानते हैं तब उसमें सदा प्रमाण्य मानना ही ठीक होता है अन्यथा अपौर्षय मानने का कोई अर्थ ही नहीं है फिर आप अपौ उषय मान करके उसको उसमें प्रमाण अपने तरफ से डाल रहे हो ऐसे कैसे होगा इसीलिए ये बात ठीक नहीं है अनुमान के द्वारा शास्त्र प्रामाण्य सिद्ध करना ठीक नहीं जो नया आयक मानते हैं नया आयकों का ऐसा है वो स्वद प्रामाण्य मानता है नहीं है पर्द प्रमाण्य मानता है इसीलिए ये गलत हो जाएगा फिर आप अपौ भी मानते हो नहीं होगा अपौरुषय माने अपौरुषय नहीं मानते नित्य मानते हो ईश्वर के द्वारा प्रणिध मानते और ईश्वर को क्या मानते नित्य ज्ञानवान मानते ईश्वर का ज्ञान नित्य है और अपरिमेय है और क्या जारी है इत्यादि सब मान के फिर ईश्वर के ज्ञान के द्वारा वेद में प्रामाण्य मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अब आप उ मानना ही पड़ रहा है अब ईश्वर को जानकर नित्य तो मानेंगे तभी तो आप वेद को नित्य मान पाएंगे तो इस प्रकार से कोई आसक्त करके मानता है बात ये ही है कि वो ईश्वर में आप मान लो या इधर मान लो किसी भी तरह से आपका अपरुष मानना पड़ेगा तभी वो प्रमाण्य में आएगा ऐसे स्थिति में उसको पर्द प्रमाण्य मानना कभी भी ठीक नहीं होगा तब तो ये इसकी आवश्यकता नहीं दोनों में से एक रखो वर्ण का उपसंघ इस प्रकार वर्णक का उपसंघार करते पहले वर्णक मन ये सूत्र के आधार पर पहले अर्थ हो गया जो विचार का पहले अर्थ है वेदांता प्रामाण्य विधि दुल्यत्व तत्शब्दार्थ वे तत्शब्द से कहा तस्माद तस्माद मैंने जैसे विधि वाक्यों का प्रामाण्य है वैसे ही वेदांतों का भी प्रामाण्य है इसमें कोई संशय नहीं है ये कहा आगे दूसरा वर्ण आरंभ करना चाहते हैं अभी बड़े बड़े पूर्व पक्ष आएंगे बुद्धिमान तो लोग आएंगे अभी अपना विचार दे, दे, दे इस पर जो भी संशय होगा वो उठाएंगे लौकिक उक्तीना मना आयत्ता सिद्धे अर्थे प्राण्य मुपे वेदातेशु विना कार्यादा अनपेक्षं फलवत्व न लभ्यमित मत एक विचार ये था अब जो विचार गया इसके विषय में कहते हैं। वो क्या मान रहे थे कि पहले जो सिद्ध है ऐसे सिद्ध वस्तु में शब्दों का प्रामाण्य होता है नहीं होता है इस विषय पर विचार किया था सिद्ध सिद्धार्थ में प्रामाण्य होगा कि नहीं होगा जैसे लौकिक उक्ति नाम अंदर आयत्ता नाम सिद्ध है प्रामाण्य लौकिक वाक्य होते हैं लोक में जितने वाक्य आते हैं जैसे सिद्ध घड़ है घड़ के बारे में कहा जाता है पानी है वायु है पृथ्वी है इत्यादि सिद्ध पदार्थ बहुत है इन पूर्व सिद्ध पदार्थों में मानांतर आयत्ता न अन्य प्रमाण से जिनका ग्रहण हो जाता है लौकिक उक्ति से कहा जा रहा है किन्तु अन्य प्रमाण से स्थापित भी होता है सिद्धे अर्थ उक्ति हो गया शब्द प्रमाण और अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आदि हो गया इन सब सबसे सिद्ध होता है प्रामाण्य मुबेत्या ऐसे अर्थ में प्रामाण्य मान करके यानी सिद्ध विषयों में भी प्रामाण्यता है वाक्य की प्रमाणता होती है ऐसा कहा जाता है जैसा पर्वदा तंधि ये कहा जाता है पर्वत खड़े हैं इसे कहा जाता है वो कहना तो है, पर्वत सिद्ध पदार्थ है वो खड़ा ही है तभी ऐसा कहा जाता है या नहीं मानते प्रामाण के है क्योंकि वो कुछ ज्ञान तो उससे होता है वेदांतु बिना कार्यार्थदा अभी वेदांत में क्या परेशानी है कि कार्य कुछ नहीं है कार्यार्थदा के बिना कोई कर्तव्य नहीं है कार्य मैंने कर्तव्य कर्तव्य अर्थ को संबंध किए बिना अनपेक्षल व न लभ्यम इतनी मत ये कर्तव्य को संबंध किए बिना उसमें अनपेक्षव भी नहीं बैठेगा फलवत्व भी नहीं बैठेगा ये उनका पक्ष था अनपेक्षित्व मैंने अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते हुए करना फलवत्व में सफल होना ये दोनों नहीं बैठेगा वो कह रहा इस मत को मान करके ये विचार किया गया था ब्रह्मात्मनो मान्दर अयोग्य तद्धि मात्रा फललाभे नास्तम अब जब ऐसा विचार हुआ तो उसका उत्तर अभी क्या दिया था कि ब्रह्मात्म ज्ञान जो है मान अयोग्य होने पर ऐसे मानांतर का विषय नहीं है ब्रह्मात्म ज्ञान को और कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकता ऐसा होने पर भी तद्धि मात्रा वो ब्रह्म ज्ञान मात्र से फल लाभे फल होने के कारण वो प्रमाण हो जाए। कि पहले कहा था वो आप अनर्थ क्यों क्या मानना चाहते पूछा था ना कि हे योगे यो मात्र को अनर्थ मानना चाहते हे यो बादे रह तो अनर्थ अथवा फलवत्व को अनर्थ मानना चाहते हैं फलराहित्य तो फल फलराहित्य और हेयो बादे राहित्य इनमें से कौन सा अनर्थ का मतलब क्या है तो पूर्व पक्षी तो उसी में फंसा हुआ है वो कहते हैं हेयो बादे रह जो होगा वो कार्य नहीं होगा कार्य नहीं होने से उसको निष्प्रयोजन मानना पड़ेगा ये उनका अभिप्राय किंतु भाष्यकार ने उसको इसका मतलब नहीं है ये दो हे योग को कोई अर्थ मान कर के कोई नहीं करता वो कोई अर्थ मानता है इसलिए फलवत्व ही मुख्य अर्थवत्व है तो फल राहित्य हो तब तो अनर्थ हो जाएगा किंतु फल राहित्य नहीं है आत्मज्ञान के बाद फल होता है वो देखा गया है सर्वक्लेश हानि ही कहा सर्व क्लेष की हानि हो जाती है ऐसे स्थिति में फल नहीं है कैसे कह सकते और फल हो रहा है तो आपको मानना पड़ेगा जहां भी फल होता है उसको लोग मानते ही है निष्फल को नहीं मानते हैं लेकिन सफल को मानते हैं यहां तक तो भ्रम में भी होता है कार्य ऐसे भी लोग मानते हैं ब्रह्म में भी कार्य होने पर भी वो फल है तो उसको मानते हैं कल्पना करके होता है जैसा अध्यास करके उपासनाएं होती है अध्यस्त उपासनाएं फलवत्ते कार्य माना जाता है वो कल्पित है पत्थर कभी भगवान नहीं होता है सब लोग जानते हैं पत्थर कोई जिंदा आदमी नहीं है न कोई जिंदा भगवान है पत्थर तो पत्थर है लेकिन पत्थर को भगवान मानने से फल हो रहा है भगवान मान के पूजा करते लोगों को बहुत कुछ फल हो रहा है तो वो फल को लेकर के लोग भगवान को मान लेते हैं वो ये नहीं सोचता है कि ये पत्थर को पूजा कर रहे है ये नहीं सोचता भगवान को ही मान के भगवान को पूजा कर, कर रहे इसलिए हमको फल हो रहा है, है ये सोचता है वो पत्थर को पूजा कर रहे सोच करके फल नहीं मानता तो मानने से फल हो रहा है ना है तो दूसरी चीज है लेकिन दूसरे चीज को दूसरे मानने से फल होता है ऐसे बहुत सारे वासना है मनोब्रह्मे तुवातीत मानवान भवती ऐसा सौ वाक्य आता है मन को ब्रह्म करके उपासना करो ये मन है जो आपका सबसे चल रहा है ना वो मन को ही ब्रह्म मान की उपासना करो बोला तो क्या बोला मानवान भवति आपको बहुत सम्मान मान सम्मान सबको फायदा मिलेगा तो फल तो हो रहा है तो फिर मन को ब्रह्म उपासना करने पर भी फल होता है ऐसा मानना पड़ेगा इसी प्रकार जब सार्थक होता है तो लोग उसको स्वीकार करते लोगों को असलियत से कोई मतलब नहीं है आ, वो असली होना चाहिए या न नहीं होना चाहिए इससे कोई तात्पर्य नहीं है वो फल निकलना चाहिए है हाँ। कई जो जादू टोड़ा करते हैं लोग जादू टोड़ा करने से जादू टोड़ा में होता कुछ नहीं है वो आदमी को पहले डरा देता है फिर उसको फंसा देता है फिर ऐसे कभी कुछ ना कुछ होता है अब वो उससे करने पर भी फल होता है तो जादू टोणा का भी लोग मानते अब उससे क्या मतलब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उससे मतलब नहीं है अब वो करने वाला खराब पीता है कि वो कैसा आदमी है उससे भी मतलब नहीं है वो फल होना चाहिए बस फल हो गया तो वो ठीक है ऐसे मानते हैं इसीलिए ये सारे कर्मों में ऐसे ही होता है कि फल से लोग मतलब रखते हैं अब यहाँ भी देखो ब्रह्मत्मा ज्ञान होने के बाद फल हो रहा है अब उसमें क्रिया हुई है कि नहीं हुई है कि क्रिया का सार्थकता है विधि की सार्थकता है ये सब झंझट में कौन पड़ेंगे वो तो सर्व क्लेशा बहानी सबसे बड़ा फल हो रहा है तो वो उसी को पकड़ेंगे तो ब्रह्मजन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इसीलिए सफल होने पर आपका कोई प्रमाण यहां काम नहीं करेगा एक काम नहीं करने पर क्यों तो आप उसको मानेंगे इसलिए इसको बोलते इस प्रकार यहां तक विचार हुआ संप्रति अब जो है कार्यान्वय शब्दशक्ति नियम न सिद्धम वस्तु शाब्दिधि व उपास्ति विधि निष्ठान वेदांतान इच्छता मदम निरसित वर्णका दूसरे वर्णक में ये प्रभागरादि का पक्ष है ये सारे वेदांत को उपासना पर मानते हैं क्यों उन, उनका ये वो वहां फंस गया है कि बिना कार्य से कुछ होता नहीं है इसमें फंस गया इसके कारण उनको वेदांत को भी ऐसे मानना पड़ता कार्य मतलब कोई कर्म किए बिना कोई क्रिया किए बिना कुछ फल होता नहीं ऐसा दुनिया में नहीं देखा गया बिना कुछ किए फल होता है ऐसा कैसे होगा इसलिए कहीं तो कुछ मानना पड़ेगा ऐसे मानकर के कार्यान्वय शक्ति शब्द शक्ति नियमान ये नियम है शब्द शक्ति यानी शाद बोध कब होता है जब कार्य होता तब होता है पहले कहा था ना हाँ ये कौन सा वादी है ये हाँ क्रियान्वित हाँ, क्रिया अभिधान वाद है ये क्रियान्वित अभिधानवाद यानी नियोगान्वित अभिधानवाद ये दोनों है फिर दूसरा क्या है हाँ? दो था ना दूसरा अभिधा अन्वयिधान विजिद अन्वय हाँ ये सब शब्द रखो यार। शब्द ये अब ऐसे नियम है अब वो कहता है कि क्रिया के बिना वहां शक्ति संबंधी शब्द का अर्थ नहीं लगता है तो न सिद्धम वस्तु शाब्दम सिद्ध वस्तु के प्रति शाब्द बोध नहीं होता है आप दिखा नहीं सकते कि सिद्ध वस्तु के प्रति शाब्द बोध होता है कहाँ दिखा सकते तो शाब्द बोध होता ही नहीं सिद्ध वस्तु मान क्या है सिद्ध वस्तु मन क्या है yes. हाँ वो पहले से सिद्ध पहले से तैयार है जिसमें कोई आवश्यकता नहीं कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है हाँ सिद्ध मन इसे तो सुनते रहे yes. सिद्ध मन समझो बार बार हम सिद्ध सिद्ध बोल रहे हैं आप पता नहीं क्या समझ रहे yes. तो सिद्ध मने जो पहले से तैयार है अब तैयार हो गया तो उसको करना नहीं पड़ता है ना इसीलिए हाँ, उसमें शब्द बोध क्या करेंगे जैसे पीसा हुआ आटा को आप पीसो बोलना क्या होता है उसमें कुछ नहीं होता पीसा हुआ ही है उसको फिर पीसा नहीं जा सकता यह सिद्ध वस्तु मैंने पहले से ही सिद्ध ऐसे शाब्द नहीं मानना है मैंने के शब्दों का अर्थ उसमें नहीं मानना क्योंकि वो निरर्थक हो जाए सिद्ध को फिर प्राप्त करने को बोलो तो निरर्थक हो जाएगा इसीलिए उसमें नहीं है इस प्रकार जो कहते हैं वाम ऐसे कहने वालों का उनका क्या अभिप्राय है उपास की विधि निष्ठान वेदांधान इच्छता तब उनका उनको पूछेंगे तब तो हमारा वेदांत का क्या होगा भाई वो तो कहे नहीं नहीं वेदांत की व्यवस्था है वेदांत तो उपासना के लिए कहे उपासना तो क्रिया इसलिए उपास विधि निष्ठा उपास विधि के अंतर्गत ये सारे वेदांत है इस प्रकार की इच्छा है जिनके जो मानते हैं उस मत को उस पक्ष को निराश करने के लिए वर्ण कारभ दे अलग वर्ण को आरंभ किया जाता है अभिभाष्यकार उसी दृष्टि से कहे पहले तो ये कहा था ये प्रामाण्य सिद्ध वस्तु में वेद प्रामाण्य होगा या नहीं होगा इस पर विचार किया अब सिद्ध वस्तु में कार्या तो होगा कि नहीं होगा और कार्यादत्व तो नहीं होगा तो उपास्तिविधियों का साथ वे, वेदांत का संबंध है या नहीं इस पर विचार करें एक पक्ष कहता है ये वेदांत सारे उपासनाएं हैं ऐसा कहता क्योंकि तो है क्योंकि कार्यान्वित तो संबंध है वह और दूसरा वेदांत कहेंगे सिद्धांत कहेंगे ऐसा नहीं है इसके लिए टीका भी ठीक है इधर यद वह नहीं तो दूसरा एक विकल्प भी दे रहे हैं आरोपित ब्रह्मात्म से जीवस्य से उपास्ति पा वेदाता न ब्रह्मात्म मानव प्रक्षिप्य प्रदीक्षिप्य आरोपित्रह्म तो आरोपित जो ब्रह्मत्व है यानी सबल ब्रह्म को मानकर जिसमें ब्रह्मत्व तो आरोपित आरोपित ब्रह्मत्व तो जीवस्य जीव से अच्छा जीव की उपासना है आरोपित ब्रह्म है यानी जीव को ब्रह्म मान रहे वास्तव में जीव ब्रह्म नहीं है ब्रह्म मान करके किया जाता है जैसा मन को ब्रह्म मान करके कि किया जाता, मन है।, कर किया जाता। है मन वास्तव में ब्रह्म नहीं है ब्रह्म मान करके किया जाता है क्योंकि जैसा ब्रह्म सर्वव्यापक बोलते हैं मन भी सर्वव्यापक है सब कुछ जानता है हाँ मन वहां भी जाता है मन यहाँ भी आता है मन पहले भी जानता है वहां मन आगे भी जानता है मन ऊपर भी जानता है सब पूछता सब कुछ जो भी आपकी जिंदगी है सारा मन है मन नहीं है तो कोई जिंदगी नहीं इसलिए मन सब कुछ है मन सा वक्नोती मन ये सब आता है मन के द्वारा आप काम करते हो मन के द्वारा ध्यान करते हो ये सब काम करते हो तो इसलिए मन ही सत्य है हाँ। मनोवई गगनाकार मनोवी विश्व तो मुखम मनोदीतम मन सर्व न मन पर मनोवई गगनाहारमें मन के बारे में सोचने से कभी ऐसा लगता है ये मन सब कुछ है गगनावार ये आकाश के समान बहुत बड़ा है मनोवई विश्व दो मुखम मन सबको जानता है ऐसा भी लगता है मन के बिना क्या जानकारी है आपके पास नहीं है इसीलिए मन सब जानता है वो भी लगता है मन गगनाकार है ये भी लगता है मनोवई गगनाकार मनोवई विश्व दो मुखम मनो अतीतम मन सर्वम जो गया है बीत गया है वो भी मन है आप आज अपने को मनुष्य कह रहे हैं क्यों क्यों कह रहे हैं वो मन होने से कह रहा है, मन जो है मनुष्य मनुष्य ऐसा करके आपको याद दिला रहा है अभी कभी दिमाग खराब हो गया तो कल से मैं बंदर हूं बंदर हूँ ऐसा भी कह सकता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो मन बदल गया तो आप बदल जाते, है अब कोई कोई कहता मैं भूत हूं भूत हूं ऐसा भी कहता है, है। जो, जो पिछाद भूत आदि आवेश होता है वो कहता मैं भूत हूँ कोई गंधर्व ऐसी कहता है इसका मतलब वो, वो हो गया उसको बोलो मनुष्य है न वो मानेगा नहीं और आपसे झिगड़ा करेंगे फिर आपको छाप आप देंगे, मैं गंधर हूँ मुझे वर्षे करता है कैसे कहो है ऐसे कहो देख रहे ऐसा होता है ना लोगों के ऊपर भूत आवेश करता है उसमें हुआ क्या है उसके मन में वो घुस गया घुस गया तो जो घुस गया वही बोलता है ऐसे लोगों को बीमारी भी होती है कई तरह की बीमारी में एक बीमारी यही भी है दूसरे के साथ आवेश करके उसमें एक साथ हो जाएगा और अपने को वही मन रखता है वो बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक था बोलते विदेश में उसको ऐसी बीमारी हो गया वो अपने को ये मुर्गा मानने लग गया वो मुर्गा मानता था अपने को अब लोगों ने सभी को बहुत कुछ समझाया जुरु से देखो भाई तू तो मुर्गा नहीं है तू तो मनुष्य है वो नहीं माना वो ऐसे ही चलता रहा बाद में बहुत इलाज किया इलाज करने के बाद जब वो डॉक्टर के पास रहता है तब बोलता है ठीक है मैं मनुष्य हूँ सब कुछ ठीक है फिर वापस जब घर जाता है फिर अपने को मुर्गा करता है वो मुर्गा जैसा काम भी करता है चलता है फिरता है वो ऐसे रजू भी करता है तो ये होता है वो बदल नहीं सकता वैसे ही होकर के वो गया तो बहुत बड़ा ये था वो पागल हो गया ऐसा हो जाता है फिर आप कितना भी समझाओ नहीं मानता है ऐसे ही हम भी अपने को मान के बैठे हुए एक तरह का पागलपन हो गया है अपने को जीव मान के बैठा हुआ है अब क्या कर रहे हैं शास्त्र कह रहे हैं तुम अपने में आरोपित ब्रह्मत्व तो करो तुम जीव नहीं है ब्रह्म मानो ऐसा कैसा है।, है ना आरोपित ब्रह्मत्व तो जीवस्या जिसमें ब्रह्म का आरोप किया अब वो उपास की बरा वेदांत उस जीव को उपासना कराने के लिए वेदांत है क्योंकि जो हम मान के बहुत समय मान के चलते ना उसके बाद में क्या होता है कि वो बार बार मानने के कारण दिमाग उसी को बना देता है दिमाग का काम इतना है कि जो आपको चाहिए वो तैयार करना उसका काम है आप बार बार इसके बारे में चिंतन करते रहेंगे ना बाद में वो ऐसे ही बना देता है वो सोचता है बेचारे को ये चाहिए होगा इसलिए बार बार वो चिंतन कर रहा है इसलिए ये रहने दो करके उसको स्वीकार कर लेता इसी हो जाता है वो उसी में फंस जाता है फंस करके वो मान लेता है, अब कुछ भी आपको मानो ऐसे हो जाता है इसलिए ब्रह्म मान करके आप हम ब्रह्मा आदमी उपासना करेंगे बहुत समय तो वो हो जाता है कुछ समय में वो दिमाग स्वीकार लाते दे। देखे भाई तुम ब्रह्म ही है ऐसा करके मान लेता है फिर ऐसे हो जाता और कोई कोई अपने को राजा मान करके बैठता है बहुत लोगों में अपमान होता है मैं बहुत बड़ा नेता हूँ और है तो कुछ नहीं है वो मेहदा है करके अभिमान होता है और उसका दिमाग में करता है ऐसे इधर से कई लोग पागल लोग हैं, इधर घूमता है वो अपने को बड़ा पत्रकार मानता है, है तो पत्रकार कुछ नहीं किंतु पत्रकार मान करके वो ऐसे अपने काम करता है ऐसे घूमता रहता है आप दिखाई पड़ेगा कभी रास्ते वो ऐसे मान के फिर दिमाग उसमें पकड़ लेता है कितना भी समझा नहीं मानता है हो सकता है वो पूर्व जन्म में ऐसा कुछ रहा हो उसका संस्कार उदय हो गया हो अभी इस जन्म में उसके साथ मेल नहीं खाना ऐसे कुछ होता है जो भी होता है वो कागजपत माना जाता है अब यहां भी ऐसे हो रहा है। हम तो जीव मान के बैठे हुए हैं हमें क्या उपासना करने के लिए बोल रहे हैं ब्रह्म रूप से उपासना करने के लिए बोल रहे हैं ऐसे में ये उपासना ही हो गया ना ये पूर्वक्ष कहना चाहते हैं इसीलिए जीव को ब्रह्म मानना रूप जो उपास्ति पराहा वेदांता न ब्रह्मात्म से माना वास्तव में ब्रह्मात्मत्व में प्रमाण नहीं है वो खाली मानने के लिए कह रहा है जैसा मन को आपने ब्रह्म मानने के लिए कहा आकाश को ब्रह्म मानने के लिए कहा आकाश ब्रह्म वास्तव में है क्या नहीं आकाश ब्रह्म का कार्य है इस प्रकार से आप मानते जाओ मानते जाओ तो एक दिन ऐसे सोच करके काम हो जाएगा और जब मान रहे तो आपको दुख निवृत्ति भी हो जाएगी अब जब आप मान रहे अपने को कोई देवता मानता है तो वो ऊपर उड़ने लगता है ऊपर उड़ेगा वो ऊपर उड़ने लगता है वो सोचता है कि मैं देवता ऊपर उठ के जाना चाहिए ऐसे करके सोचता है तो फिर उड़ भी जाता होगा जैसा भी है कुछ तो हो जाता है ऐसे मान करके कई ये हमारे योग सूत्र में भी कई ऐसी प्रकार की सिद्धियां हैं ऐसे आप मानते रहो मानते रहो तो बाद में धीरे धीरे होने लगता है ऐसा भी करते होता है कुछ न कुछ क्योंकि मन उस प्रकार से बदल देता है ऐसा होने पर भी उसको प्रमाण नहीं माना जाता ये उनका कहना है इसीलिए जीव को ब्रह्म मानना एक उपासना मान लो इतना तक हम स्वीकार करते ये प्रभाकर का मत है प्रभाकर का दो पक्ष है उसमें से एक पक्ष ये बोलता है एक पक्ष बोलता है वो पक्का क्रिया संबंधी उपासना है दूसरा पक्ष ये बोलता है कि ये जीव पर जीव को ब्रह्म मानना एक उपासना है जो मान लो अहम ब्रह्मासनि सब उसी के लिए है यदि पक्ष प्रक्षिप्त इस पक्ष को मान करके तेजा वस्तुनी मानत्व विधि द्वारा विशेषम आशंका उन वासना उन वेदांत वाक्यों का वस्तु में प्रमाण होने पर मैंने वास्तविक वस्तु के संबंध में सिद्ध वस्तु में प्रमाण होने पर भी विधि द्वारा विशेषम वो विधि के द्वारा ही प्रमाण है विधि के बिना प्रमाण नहीं इसलिए का। वो कार्य अन्य विभिधान आदि है कार्य के साथ अन्य करके नियोग को मान लो वो हम मानते हैं किन्तु कार्य के बिना नियोग मानना ठीक नहीं विशेष मर्ण का अंतरम इन दो प्रकार की शंकाओं के आधार पर वर्णक आया है ये तो शुद्ध उपासना मान के दूसरा इस प्रकार से वो जीव की उपासना ब्रह्म रूप से ऐसा आरोपित उपासना मान करके आरोपित उपासना को अध्यक्ष उपासना भी बोलते ऐसा मान करके फिर उसमें विशेष रूप से विधि का संपर्क करके अर्थ करना चाहिए ये न न प्रकार विधि का संबंध कार्य होना चाहिए यही तात्पर्य प्रभाग अब त सदैव इत्यादि वेदांता विधेयधि विषयत् ब्रह्मी अब इस स्थिति में ये स्थिति है ऐसे स्थिति में अभी सिद्धांत की ओर से पूजा जाता है कि देखो सदैव सौम्य इधम अग्रेगमेवा द्वितीय ये कहा इस वाक्य का क्या तात्पर्य होगा आपके हिसाब से इति वेदांता ये जो वेदांत वाक्य है विधेय धी विषयत्व ब्रह्म विधेय जो ब्रह्म है विधेय वुद्धि बना करके विधि का विषय बना करके ब्रह्म का अर्पण कराते हैं मन ब्रह्म को समझाते हैं उदर साक्षात सिद्धे ये कहेंगे पूर्व पक्षी और हम कहेंगे साक्षात ये विधि के विषय बना करके ब्रह्म को समझाता है ऐसा नहीं है कि साक्षात ही ब्रह्म को समझाने वाले हैं ये दो पक्ष हो गया यदि वित्पत्ति इस प्रकार से वित्पत्ति मन ज्ञान सिद्ध होने पर और नहीं होने की स्थिति में विपत्ति भावाभावाभ्या विपत्ति अभाव और भाव से विपत्ति होने के लिए प्रमाण मिलता है और प्रमाण नहीं मिलता है एक पक्ष कहेंगे एक पक्ष कहेंगे हम सदैव में इत्यादि वाक्य को विधि के साथ संबंध करके अर्थ करेंगे इसके लिए प्रमाण मिलता है वो पूर्व पक्ष कहेंगे और सिद्धांत कहेंगे उसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है इसलिए साक्षात ही ब्रह्म को निवेदन करने वाले ये वाक्य है ऐसे कहेंगे पूर्व पक्ष ये है अब ऐसे संशय होने पर पूर्व है अब बहुत तकड़ा खड़ा पक्ष खड़ा करेगी लंबा है इनका अब क्या क्या बोलते हो अत्र अपरे अत्यवातिष्ठ भाषिकार कहते हमने जब इतना कहा तो कुछ लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं यानी हम इसमें सहमत नहीं है ऐसा हाथ उड़ाते हैं जैसा मीटिंग में होता है हाथ उड़ा ये नहीं चल सकता ऐसा बोल तो इसीलिए अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते यद्यपि शास्त्र प्रमाणकं ब्रह्म तथा प्रतिपत्ति विधि विषयदा विषयदाव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते प्रभाकर तो ये मानता है ब्रह्म शास्त्र से जाना जाता है इसलिए बोलते यद्यपि शास्त्र प्रमाणकं ब्रह्म ठीक है शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है हमने मान लिया आपने इतना तक कुछ लंबा चौड़ा बोला तो हमने मान लिया चलो शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है तो भी तथा प्रतिपत्ति विधि विषय दया प्रतिपत्ति विधि के विषय बनकर के ही शास्त्र प्रमाण हो सके ये प्रतिपत्ति विषय उसी को गए कार्यान्वित अभिधान वाद को प्रतिपत्ति विषय विधि है प्रतिपत्ति का वो प्रतिपत्ति माने विशेष कार्य का ज्ञान हो जाना उस विधि के विषय बनकर के ही शास्त्रेण ब्रह्म समर्थ शास्त्र के द्वारा ब्रह्म कहा जाता है ये शास्त्र के द्वारा ब्रह्म कहने मात्र से काम नहीं चलेगा वो विधि के विषय के द्वारा कहा जाता है इसलिए आप अपने में संशोधन करिए ये बोध कैसे जैसे यथा यूप आहवनीयादी अलौकिन्य विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्य तदवत् अब ये देखो कर्मकांड का दृष्टांत है ये जब दृष्टांत समझने के लिए आपको पूरा कर्मकांड जानना पड़ेगा उसके बिना ये समझ में नहीं आता है क्यों ये दृष्टांत दिया है हाँ ये पहले कहा है ना दोनों पक्ष समझेंगे तभी आप समझ सकते हैं ये बो, क्या बोलना चाहते हैं। ये क्या है यूप और आह बनिए यूप मने एक खंभा अब कहीं भी खंभा खड़ा करेंगे तो उसको यूप नहीं कहेंगे खंबा तो घर का भी होता है कहीं भी होता है खम्भा खड़ा करते हैं उसको यूब नहीं करेंगे यूब एक विशेष लकड़ी है जिसको गाड़ा गया है वो है वो पशु बंधन के लिए होता है जो बेली के लिए पशु को लाते हैं पशु को पूजा करके वो बंधन करने के, बांधने के लिए यूप में बांधा जाता है वो वेदी के पास में वो लगाते हैं उसी को यूब करते हैं अब क्या है ये जो खंभा देकर के ये यूब है ये यूप में विशेष देवता है अब उसकी पूजा भी होती है यूपे बचुम बधनाती फिर यूपम अष्टा श्री करोती खदीरो यूपो भवती अब उसको पूजा होता है यूपम तट्ठती इत्यादि बहुत कुछ होता है अब ये सब जब वाक्य आया तो सामान्य सुनने वाला क्या समझेगा तो खम्भे को ये सब करके क्या मान रहा है कुछ पता नहीं चल तो खंबे को इस प्रकार विशेष कार्य करने के लिए क्या कारण है ऐसा लौकिक दृष्टि से समझ में नहीं आता है उसके शास्त्र प्रमाण से ही उसको समझना पड़ेगा वो युग या या यानी सामान्य लकड़ी युग कैसे बन जाता है इसको समझने के लिए शास्त्र के पास जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा उसी हिसाब से ही आपको उसमें प्रमाण लगे इसीलिए ये कह रहे हैं कि विधि के शेष बना करके युग को युग बनाया जाता है नई तो सामान्य लेकड़ी रहती है कुछ सिद्ध नहीं कर सकता उसमें तो जैसे युग को युग बनाया जाता है विधि विशेष रूप से वैसे ही ब्रह्म को उस प्रकार से विधि के शेष रूप से ही जानना पड़ेगा क्योंकि वह अध्रीय विषय है शास्त्र से ही प्रमाणित होता है और दूसरा आहवनीय अग्नि अब अग्नि जलाते हैं अब देखने पर आपको देखेंगे तो गार्हत्य गारहवत्य अग्नि आहवनीय अग्नि दक्षिणा अग्नि या अग्नि जलाने से एक ही जलाता है कुंड कुंड का आकार कुचालक होता है किंतु अग्नि देखने से एक ही जाए अब ये अमुक अग्नि गार्भवत्य नहीं है ये आहवनीय है कौन सिद्ध करेगा शास्त्र सिद्ध करेगा क्योंकि देखने में अग्नि ही है आप लकड़ी ही डाल के जला रहे सब कुछ बराबर दिखता है अब आहवनीय है कि गर्भवत्य है कौन निश्चय करेगा वो शास्त्र निश्चय करेगा क्योंकि आहवनीय अग्नि में ही आप देवता स्वाहा कर सकते हैं गार्भवत्य में नित्य अग्निहोत्र होता है इसमें देवता के लिए अलग या कार्य करते आहवनीय माना जाता है उसको आहवनीय कौन बनाएगा उसको जैसे वो लकड़ी को युग बनाया था शास्त्र में बनाया शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करने से तो युग बन गया इसी प्रकार सामान्य अग्नि को विशेष कार्य करने आहवनीय जुह ऐसा प्रमाण आता है इस हिसाब से उसको आहवनीय अग्नि माना जाता है वो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है इसीलिए आप ब्रह्म जीव को ब्रह्म बनाना चाह रहे हैं ना वो इस प्रकार से होता है ऐसे बना रहे आप ब्रह्म तो है ही नहीं वो उसको बना रहे हैं तो बनाने के लिए आपको तो क्या करना पड़ेगा विधि का अंदर बीच में रखना पड़ेगा विधि के बिना कैसे बनेगा और यहाँ देखो आवरी सामान्य अग्नि है वो तो विधि के बिना नहीं बनता जैसे आप जो है वहां से कोई पत्थर उठा करके लाके इधर रख दिया बोला की ये विश्व है कोई नहीं मानता उसमें प्रतिष्ठा कर्म करना पड़ेगा प्रतिष्ठा कर्म करेंगे तो वो प्रतिष्ठा कर्म करने के बाद उसी पत्थर को फिर भगवान माना जाता है तो किसने वो भगवान बना दिया उसको वो पत्थर का कुछ अच्छा प्रारंभ रहा तो वो पत्थर आ गया आने पर जो है सब लोग मिलकर के उनको पूजा करने लग गया होता है आ, ये कहीं कहा है देवम फल सर्वत्र न विद्या न पौरुषम पाषाणस्य कुदो विद्या ये देवत्व आ देखो ये जो है ना वो सब अपना कर्म का ही फल होता है, है। देवम फल सर्वत्र न विद्या न तो पौरुषम कोई विद्या का पौरुष का पौरुष मैंने अपने ताकत का कोई मतलब नहीं होता है कभी कभी बहुत कमजोर व्यक्ति भी जो दुबला पतला है कभी गिरने लायक है वो भी राजा बन जाता है अब कभी बड़े शक्तिमान है मल्ल है वो उसको कोई नहीं मानता और राजा के सेवा में रहना पड़ता है अब देखो उसमें वो क्या है वो उसका पौरुष है बहुत ताकत है विद्या भी होता है विद्या वाले बहुत सारे जो विद्यावान होते हैं वो भिखारी बन के गुबरे उनको नौकरी नहीं मिल रहा है और जिसको कोई विद्या नहीं है उसको नौकरी मिल जाता है वो पता नहीं कहां जाता है बाद में अंत तक वो क्या पढ़ना लिखना इनका आता नहीं है ऐसा रहता है। वो भी हो जाता है कोई राजा बनता है अब कहते हैं ये तो सब हाँ। ऐसा हो जाता है तो ये कर्म से होता है प्रारब्ध है उसका जो भी है भोग अच्छा है हो गया क्यों देखो पाषाणस्य को दो विद्या ये जो पत्थर है उसको विद्या कहाँ है ना विद्या है उसके पास ना पौरुष है ना कोई बोल सकता है कुछ नहीं कर सकता लेकिन सब लोग बहुत प्रेम से उसको उठा करके वहां रखते हैं और रोज नमस्कार करते हैं पूजा करते हैं चढ़ाते हैं क्या क्या फल चढ़ाते कितने पैसे चढ़ाते सब कुछ चढ़ाते और बेचारा कुछ नहीं जानता हाँ ऐसा होता है कोई कर्म के कारण होता है लेकिन वो ऐसा नहीं माना जाता बीच में एक कर्म विधि है वो कर्म विधि पत्थर को भगवान बना देता है वो कर्म विधि में इतना ताकत है विधि के द्वारा बन जाता है इसी प्रकार आप जो जीवात्मा है मन के बना हुआ है वो विधि के स्पर्श से वो आप ब्रह्म सिद्ध हो सकते हैं बाद में आप ब्रह्मचारी बन सकता है तो विधि के बिना नहीं होगा ये उनका कहना है बिल्कुल सही ढंग से सोचता है वो ऐसे ही होना चाहिए बोलता हाँ तो ये मान विशेष के लिए कारण हो गया तो ये कह रहे हैं विधि शेष शेषदया शास्त्रेण है इस प्रकार यूप आहवनी आदि जो अलौकिक आने भी अलौकिक है लौकिक में कोई जानता नहीं इसको तो भी विधि शेष शास्त्रेण समर्पित विधि शेष रूप से शास्त्र में समर्पित होता अब जो वेद को नहीं मानता है विधि को नहीं मानता है उनको मंदिरों में पत्थरी दिखाई पड़ता अब विधि को मानने वाले को वो भगवान दिखाई पड़ेगा वो नहीं मानता है तो पत्थर दिखाई पड़े वो बोलते हैं ये ब्राह्मण लोग सब मिलकर के एक कथा बना दिया और उनको पैसा कमाने के कोई तरीका नहीं काम नहीं करना चाहते खेती नहीं करना चाहते हैं पसीना बहाना नहीं चाहते तो वो मंदिर बना करके वहां एक मूर्ति को रख दिया ये भगवान है मानो सबको बोर्ड लगा दिया ये हमको भगवान है अब सब आकर के पूजा करता है पैसा देता है उससे वो खा पीता है ये आपने खाने पीने के लिए एक तरीका बना दिया ऐसे करके वो वो हैं आ, वो सामान भी ले रहता है प्रसाद के लिए जो जो अंदर जाते हैं पूरा थोड़ी बाहर आता है तो थोड़ा तो वो बचाता ही होगा ऐसे करके वो खाने पीने के लिए बनाया बोलते हैं क्यों उनको विधि दिखाई नहीं पड़ रहा विधि दिखाई नहीं पड़ने से शास्त्र नहीं है वो खाली मनुष्य देखता है मनुष्य के रूप में देखता है वो तो वो नास्तिक बनता है कुतः इस प्रकार कैसा मालूम पड़ता है कि ये हमारे जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में प्रतिपत्ति विधि के आधार पर करना चाहिए ऐसा कैसा आपको मालूम पड़ता है शास्त्र अन्य भी कहता होगा बोलते शास्त्र कभी ऐसा नहीं करता कूदा है ये दिए प्रश्न किया आप सिद्धांतिक की ओर से तो पूर्व कह रहा है प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन शास्त्रस्य इस शास्त्र का अर्थ ही क्या है या तो प्रवृत्ति कराएगा या निवृत्ति कराएगा जीदा भाषण भाष्यकार ने कहा कि दो ही धर्म है ये क्या है प्रवृत्ति निवृत्ति रूपा, प्रवृत्ति रूपा और निवृत्ति ये शास्त्र का लक्षण में भी एक कहा प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वात्य कृतक ये नोपदीश्येत त्रिधीये इसका शास्त्र का, का लक्षण है प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वात जो है उसमें जो साध्य है दो साधन है प्रवृत्ति और निवृत्ति नित्येन न उपदिश्येत कु में यह न उपदिश्येत पुमसा मानी जो अधिकारी पुरुष है इनके लिए जिससे उपदेश दिया जाता है उसको शास्त्र कहा जाता है इसीलिए प्रवृत्ति निवृत्ति रूप ही शास्त्र होते हैं प्रवृत्ति लक्षणो धर्म निवृत्ति लक्षणो धर्म एक कहा भाष्यकार शास्त्र का लक्षण है इसीलिए गीता शास्त्र माना जाता है क्योंकि प्रवृति निवृत्ति दोनों कहा उसमें इसके अब यहां भी हो प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन शास्त्र प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति के द्वारा यानी कृतक कार्य या यागा के द्वारा निवृत्ति के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा वैराग्य के द्वारा तो ये दोनों से कुछ कार्य होता है फल होता है पुरुषार्थ तो होता है क्योंकि चार पुरुषार्थ में तीन तो प्रवृत्ति से सिद्ध होता है और एक जो है निवृति से सिद्ध होता है इसलिए उसको माना जाए इस प्रकार शास्त्र का अर्थ लगता है अब ये आप इधर लगा करके देखिए आपके ब्रह्म के विषय में ना कोई प्रवृत्ति ना निवृत्ति ऐसे में ये शास्त्र का प्रमाण कैसे बनेगा इसलिए शास्त्र प्रमाण बनाना है तो प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय बनाना पड़ेगा यही हमारा कहना तथा ही शास्त्र तात्पर्य विधा आहु कहते हैं देखिए हमारे शास्त्र तात्पर्य को जानने वाले बहुत बड़े बड़े विद्वान जो ऋषि लोग हैं उन्होंने क्या कहा शास्त्र तात्पर्य विधा मान मा शास्त्र को जानने वाले बहुत जो विद्वान हैं उन्होंने कहा आहूह वो कहते हैं क्या कहते हैं दृष्टो ही तस्थ कर्म अवबोधनम देखिए सावरभाषिका सावरभाषिका प्रथम अधार धर्म जिज्ञास सूत्र का भाष्य उत्तर भी कहते हैं दृष्टो ही तस्थ कर्मा अवबोधनम शास्त्र का अर्थ ये देखा गया पूरा शास्त्र को हमने मंथन करके देखा कई गवेषणा की तो क्या निकला? तो कर्म अवगोधन शास्त्र तो कर्म को ही कहता है और कुछ नहीं कहता जैसा गीता को लेकर कई लोग बोलते हैं गीता कर्म शास्त्र है कर्म को करने के लिए कहा क्योंकि क्यों ऐसा दिखता है अब शुरू में देखते हैं वो अर्जुन को कहते हैं आप लड़ाई करो बोलते हैं तृतीयाध्याय ने भी कहा और फिर अंध में देखते हैं तभी कहा आप लड़ाई करो अब ऐसे में लड़ाई करना कोई चुपचाप बैठना तो है नहीं वो कर्म है तो कर्म करने के लिए बोला बीच में भी कई बार का इसलिए वो उपक्रम उपसंहार अभ्यास आदि देखने पर उसका निर्णय होता है कि कर्म अवबोधक गीधा शास्त्र है ऐसा निश्चय होता है किंतु ऐसा नहीं है वो ज्ञान ज्ञानबोधक ही मोक्ष के लिए गीधा शास्त्र है कर्म को उसके साधन रूप से कहा गया और जो सुनने वाला अर्जुन कर्मयोगी होने से कर्म कर रहा था इसलिए उनके सामने कर्म के बारे में कहा गया वो इतना ही है जो भी है ऐसा तात्पर्य निकाला उन्होंने क्या निकाला दृष्टोगी तस्या अर्थ इसका अर्थ हमने जान लिया है समझ लिया है क्या है वेद से अर्थाह दृष्ट अर्थ मैंने प्रयोजन वो क्या देखा कर्म अवबोध कर्म का ज्ञान दिलाना वेद का तात्पर्य और कुछ नहीं जैसे भाष्य में सवर स्वामी निकाला समरस्वमी बहुत बड़े आचार्य है मीमांसा के हाँ मीमांस सूत्र पर भाष्य लिखे तो ये देखे शंकराचार्य इसका अध्ययन किया है उसके बाद ही इन्होंने भाष्य लिखा वो आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा उसके बाद आप समझ नहीं पाएंगे उस आजाद जी सोचते हैं कि आप अध्ययन करके बैठे हुए हैं आपको खाली बोलने से समझ लेंगे इसीलिए वैसा बोल रहे एक बार के बोल दिया बस बात के आप समझ लो और क्या कहा इतना ही नहीं आगे भी उन्होंने कहा चोदने भी क्रियाया प्रवर्तकम वचनम ये दूसरा सूत्र में कहा चोदना चोदना मतलब विधि वाक्य जो वेद का वाक्य वो क्या है क्रियाया प्रवर्तकम वचनम क्रिया में प्रवृत्त कराने वाले वचन को हम चोदना कहते जो वचन से जो वाक्य सुन के आप क्रिया में प्रवृत्त होते हैं मनुष्य आपदी भावना से आर्थिक भावना में होते उसी को हम चोदना कहते चोदनाकार की है ये दूसरा सूत्र में कहा फिर आगे भी पांचवा सूत्र में कहते तस्वान उपदेश और उपदेश मतलब क्या है ये सूत्र है ये सूत्र भाषण एक सूत्र का एक अंश है तस् ज्ञानम उपदेश उस संबंधी जो विधि संबंधी प्रवृत्ति संबंधी ज्ञान को हम उपदेश कहते हैं वही उपदेश है वेद का उपदेश वही है कोई ज्ञान है तद्भूतान क्रियार्थे न समामना और उस तरह के जितने भी वाक्य हैं उन वाक्यों का क्रिया रूप से ही समामनाय कथन हुआ है क्रिया को छोड़कर के कोई कथन नहीं ये पच्चीसवा सूत्र में प्रथम पाद में कहा ये सब हो गया इसका सवार अब टीकाकार लंबा चौड़ा करेंगे फिर उसके बाद आया आम निया अन्य मदर्थ नाम तस्मात अनिश्चित ये सूत्र था तो आमनाय जो के क्रिया के लिए है और वो जो वाक्य क्रिया के लिए नहीं है वो अनर्थ है ये सब हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने कहा क्या उन्होंने गलत कहा क्या इसीलिए ये, ये सब आप सुन लो समझ लो आता था पुरुषम कोचित विषय विचेष प्रवर्त कुित विषय विचेषा निवर्तयत च अर्थव इसलिए हमारा कहना सीधा सीधा है कि शास्त्र का मतलब वो है जो व्यक्ति को पुरुष को अधिकारी पुरुष को कोई कार्य में लगाता है कोई कार्य करने के लिए बोलता है कोई कार्य नहीं करने के लिए बोलता है और कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति जो आ, शासन करता है या करता है बोलता है उसको ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं वो शासन करता है फिर चुपचाप बैठता है ना किसी को कुछ करने के लिए बोलता है ना कोई गलत करता है तो उसको रोकता है ऊपर शासक हो सकता है क्या शासक मतलब करने के लिए कहना चाहिए वो जो गलत करता है तो निषेध करना चाहिए तो विधि और निषेध अब वो नहीं करता है तो दंडा भी मारना चाहिए तब जाकर शासक बनता है दंड भी देना पड़ेगा उसके बिना शासक नहीं बनता है तभी तो उसका वाक्य प्रमाण बांधता है शासक बनाया लेकिन चुपचाप बैठा ऐसा होता नहीं है इसीलिए ये शास्त्र को शासना शास्त्र कहते हैं शासन तो करता है शासन क्या करता है चुपचाप बैठने के लिए थोड़ी तो बोलता है ऐसा नहीं इसीलिए पुरुषन क्वचित विषय विशेष विषय प्रवर्त कोई विशेष विषय में प्रवर्तन कराता हुआ कुदश्चित विषय विशेषा निवर्त जब वो हिंसा करने जा रहा विश था पुरुष हिंसा करके फंस जाने वाला था फंसेगा इसलिए उसको रोका कि तो बोला कि हिंसा मत करो हिंसा करने से फंस जाएगा तुमको तो पाप लगेगा फिर जो है तुम इधर उधर से चले जाएगा और मनुष्य से फिर आगे निकल जाएगा नहीं नीचे जाएगा हाँ अन्य जोनी में जाएगा वो फिर कोई सुनने लायक भी नहीं रहेगा इसीलिए हिंसा मत करो ये बोला आ, गलत काम मत करो ऐसा ऐसा, ऐसा बोलता है वो के लिए बोलता है इसीलिए विषय विशेषाद निवर्तन विषय विशेष निवर्तन भी करता है ऐसा अर्थ प्रयोजन के साथ जो है उसको शास्त्र कहते अर्थवत शास्त्रम प्रयोजनव अर्थवद शास्त्र वेद का लक्षण में भी उन्होंने कहा प्रयोजनवद वाक्य को जो कहता है प्रयोजनवद अर्थ कदम जिसका होता है उसको शास्त्र कहा जाता है यही इसी है यही दो तात्पर्य उसमें निकलता और कोई तात्पर्य नहीं निकलता तत्शेष दयाचा अन्य उपयुक्तम और अभी आपके पास और कुछ वाक्य आता है जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं दिखाई पड़ता है तो क्या करना चाहिए बोलते हैं उसका शेष मान लेना चाहिए या तो प्रवृत्ति का शेष नहीं तो निवृत्ति का शेष मानना चाहिए उस प्रकार से सबका उपयोग जोड़ लेना चाहिए जैसा हमने पूर्व विमानसा में सगर स्वामी आदि ने जो किया है उसको समझ करके आपको कार्य करना पड़ेगा आप अपनी बुद्धि से मत करिए कह रहे हो तत्सामान्य वेदांता नाम अभी तदैव इसीलिए वो सामान्य होने से क्या सामान्य शास्त्र सामान्य है शास्त्र में है और प्रवृत्ति निवृत्ति होना चाहिए इन सब के साथ होने से वेदांतों का भी वही अर्थ है तथा एवं अर्थवत्व उसी प्रकार ही अर्थवत्व उसी प्रकार मैंने प्रवृत्ति निवृत्ति को मान करके ही अर्थवत्व है और क्या अर्थवत्व और कोई अर्थवत्व नहीं है सदी च विधि पर अग्निहोत्रादि साधन विधीयता एवं अमृतत्व काम से ब्रह्म ज्ञान विधीयता यही हमारा तात्पर्य देखो उन्होंने कही दिया अभी देखो ये इनका जो पक्ष है हमारे वेदांत का एकदम निकट है ये प्रभाकर का पक्ष है। हाँ वो इतना ही उसमें जोड़ दिया विधि वाक्य चाहिए करके जोड़ दिया बाकी सब ठीक है उतना ही कमी है बाकी वो जो भी कहता है वो मान के कहता है दूसरे लोग इतना भी नहीं मानता है तो सदीचय विधि बरत से चलो विधि बरत मान लिया मानने पर जैसे स्वर्ग आदि स्वर्गाधिकावश्य स्वर्ग जाना चाहता है एक व्यक्ति उसके लिए शास्त्र कहता अग्निहोत्र करो ये साधन कहता। स्वर्ग जाना चाहते हो तो अग्निहोत्र करो तो स्वर्ग जाएगा आ, इसी प्रकार एक आके कहता है न हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं हम अमृत बनना चाहते हैं यानी मोक्ष पाना चाहते हैं अमृतत्व तो काम स्वर्ग काम के लिए अग्निहोत्रा साधन अब मोक्ष काम के लिए ब्रह्म ज्ञान विधि अथाय ब्रह्मचार्थ का विधान होता है इसमें क्या दोष है एक ब्रह्मचार्थ के लिए काम कर रहा है वो एक दो स्वर्ग के लिए काम चल रहा है दोनों ही दोनों का अपने अपने फल को प्राप्त कर रहे हैं इसमें आपको एक को विधि मानना दूसरे को विधि नहीं मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता है ये तो नहीं मान सकते विधि नहीं मानेंगे तो काम नहीं चलेगा ये पूर्वक था इसके टीका में कहें ओण निगम